श्रीमद्भागवत ओम, ओम नमो भगवते वाचुदेवाय प्रथम अध्याय स्वायंभ मनु कि कन्याओंक वंशकर्णन मैत्री उवाच मनो सुशतूपायां ति कन्या जगिरे आकुतिर्देवूति प्रसूतिरश्रुता श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी स्वयंभु मनु के महारानी शत्रूपा से प्रियव्रत और उत्तान इन दो पुत्रों के सिवा तीन कन्याएं भी हुई थी वे आकुति देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थे आकुतिम रुचि प्राधादपि भ्रातृमतिम नृप पुत्र का धर्म आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे प्रजापति सा भगवान रुचि स्त्यामजी मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधि प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मते से संपन्न थे उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया यो पुरुष साक्षात्ष्णुय स्वरूप थे या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूतान पायरी उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग ना होने वाली लक्ष्मी जी जीपा दक्षिणा थी पुत्र स्वयं मुदाजुक्तोचर जग्राह दक्षिणाम मनुजी अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा ताम काम या नाम भगवान वाहष्टायाम तो, तो समापन्नो जनय द्वादशात्मजान जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ भगवान ने प्रसन्न होकर उससे बारह पुत्र उत्पन्न किए तो प्रतोष संतोषो भद्र शांतिरिढ़ कविर विभु स्वाहना सुदेव रोचनो द्विश उनके नाम है तोष प्रसो प्रतोष संतोष भद्र शांति इृहस्पति इध्म कवि विभु स्वाहन सुदेव और रोचन तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवांतरे मरीचिर्मश्रारचियो यज्ञ सुरगणेशर प्रियव्रतोत्थान पाद मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्र पौत्रनतृण अनृत्तम तदनंतरम ये ही स्वायंभु मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली परिव्रत एवं उत्तान पद मनुपुत्र थे वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया देवहूति मदाताजा बधाम मनोह तत्संबंधे सत प्रावता गो प्यारे विदुर जी मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवूति कर्दम जी को विवाही थी उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान मनोह प्राय क्षद्यत सर्ग त्रिलोक्याम वित तो महान भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है या करदमसता प्रभुक्ता नौ ब्रह्म तासाम प्रसूति प्रसवम प्रसुहम निबोधमे मैं करदम जी की नौ कन्याओं का जो नौ ब्रह्मर्षियों से व्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूं अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं सुनो पत्नी मरीचे तू कला करदमात्म कश्यप पूर्णिमान चोरा पूरी जगता जगत मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है पूर्णिमा सुत विरजम विस्वगम च परम तप देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूरि दिव शत्रुतापन विधुर पूर्णिमा के वीरज और विश्वक नाम के दो पुत्र तथा देवकुल्याम की एक कन्या हुई यही दूसरे जन्म जन्मे श्रीहरि के चरणों के धोवन से देवनदी गंगा के रूप में प्रकट हुई अत्रे हत्नुयाम तिज्ञे सुय सुतान दत्तम दुर्वासम शोभम आत्मे स ब्रह्म संभव अत्रि की पत्नी अनुसुया से दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा नाम के तीन परम यशस्वी पुत्र हुए ये क्रमश भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे विदुर्वाच अत्रे गुरश्रेष्ठा स्थित्योत्पत किंचित चिकव हो जाता ए ददाख्या में गुरो विदुर जी ने पूछा गुरु कृपया यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रिमुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था मैत्रिवाच ब्रह्मणालोधिता श्रेष्ठ अत्रि ब्रह्म विदां सह पत्निया जया तपसी स्थित श्री मैत्री जी ने कहा जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए वृक्ष नामक कुल पर्वत पर गए तस्वीन प्रसूनस्तक पलासाशोक कार वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी प्राणाजा में न संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि अतिष्ठत एक निर्द्वंदो नील भोजन उस वन में वे मुनि मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके सौ वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंदों की कुछ भी परवान कर एक ही पैर से खड़े रहे शरण तम प्रपद्ये हम जगधीश्वर प्रजात्म साम मह्यम प्रयपचित प्रीति चिंतन उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं मैं उनकी शरण में हूँ वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तप्यमान त्रिभुवनं प्राणायामे तथा निर्गते न मुनिर् समीक्षा प्रभु स्त्रिय अवसरो मुनिगंधर्व सिद्ध विद्याधरो ज हो तब यह देख करके प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनका सुयस गा रहे थे तत्प्रादुर्भाव संयोग तत्दुर्भाव विद्योतीत मना मुनि उत्तिषकपादेन ददर्श भान प्रणम्य दंडवद भूमौ उपस्थेहनाजलि वृसहंस सुपर्णस्थान शे स्वे चिन्हन चिन्हता उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रिमुनि का अंतकरण प्रकाशित हो उठा उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव, देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलु चक्र त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे कृपा कृपावलोकन तद्वदनोपलान तद्रोचा प्रतिहते नि उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली नस्ताभे वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे अतिर्वाच विश्वोदिति ये विभ्यमया गुण अनुगम विगृहितोयाह ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा एव हम इहो कवता अत्रि मुनि ने कहा भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं वे ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर आप ही हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ कहिए मैंने जिनको बुलाया था आप में से भी कौन महानुभाव है एको भगवान हगवान्बुध प्रधान चित्ते कृत प्रजननाय कथम नुजुज अत्रगता मनसोपि दूराद भ्रूत प्रसिदत महानिहम विस्मयो क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए मैं त्रिवाचे तस्ते प्रत्याहुसलयाचा प्रहस्यत मृतिम प्रभो श्री मैत्रीजी कहते हैं समर्थ विदुर्जी अत्रिमुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हसे और उनसे सुमधुर सुमधुरवाणी में कहने लगे देवा उचु यथाकृतस्ते संकल्पो भाव्यं यथा। ते नान्य सत्सकल्प से ते ब्रह्मण्य दैध्याय ते वज देवताओं ने कहा ब्रह्मण तुम सत्य संकल्प हो अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए उससे विपरीत कैसे हो सकता था तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं अथास्मदंथूतास्ते आत्मजा लोक विश्रुता भवितारो भद्रम ते विस्रपति चेयश प्रेम हर्षे तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे यहां हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे एवं काम पर हम दत्वा प्रतिजगमु सुरेश्वरा सभाजितास्तयो सम्यक दंपत्योर्तः उन्हें इस प्रकार अभिष्ट बर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोगों को चले गए शोभोभु ब्रह्मणों से नो विष्णु योगवेद दुर्वासा शंकर निबोधां निबोधांग्र सजा ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा विष्णु के अंश से योगवेदता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के रूप में प्रकट हुए अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो श्रद्धा त्वं श्रद्धांगिशस पत्नी चतस्रो सूतक शनिवाली कुहुरा काम चतुर्थ अनुमति तथा अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शनिवाली कुहुराका और अनुमति इन चार कन्याओं को जन्म दिया तत्पुत्राव तत्पुत्र वावास्ता ख्यात स्वारोचिसे उतथ्यो भगवान्क्षा ब्रह्म ब्रह्मिष्ठ बृहस्पति इनके सिवा उनके साक्षात् भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पतिजी ये दो पुत्र भी हुए जो स्वारोचिस्नवंतर में विख्यात हुए पुलस्थो जनियपत्न अगस्त्यम चविर्भुवी यो न्यजन्मली दह्या विश्रवास्तपा पुलस्त जी के उनकी पत्नी हवीर से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्व ये दो पुत्र हुए इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए तस् यक्ष पतिर्देव कुबेरत्वे सुत रावण कुंभकर्णच्च तथान्यम विभीषण विष्णु मुनि के इडबिडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए पुलहस्य पुलहशत सती सुतान सुन च महामते महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए क्रोरपी क्रिया भार बालखिल्यासूयतष्टि सहस्रा ज्वलो ब्रह्मते झसा इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मते सी देप्यमानि साठ हजार ऋषियों को जन्म दिया ऊर्जाजा जग्रे पुत्र वशिष्ट परम तप चित्र के प्रधानस्ते सप्त्रह्मष मला सत्रुतापन विदुर्जे वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि सात विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ चित्रकेतु सुरोचिच विरजा मित्रे बच उल्बण वसु भृद्यानोद्युमान सत्यादयो परे उनके नाम चित्रकेतु सुरोचि विरजा मित्र उल्बन, वसु वसुभृद्यान और द्युमान थे इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए चित्ते स्वत वर्ण पत्नी लेत्र धृतव्रतम दध्यम शिसम भृगोरवशम निबोधबे अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग अर्थात दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम अश्वसिरा भी था अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो भृगु ख्याम महाभाग पत्न्याम पुत्रान जी जनत धाता रम च विधाता रम श्रियम च भगवतपराम महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की आयतिमति चुते मेरु तयोर धात ताभ्या तयोरता मृकंड मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्या उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए मारकंडे मृकंड प्राणावेद शिरा मुनिह कवि भार्गभुजस् भगवान उष्णास्त उनमें से मृकंड के मारकंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिला का जन्म हुआ भृगुजी के एक कवि नामक पुत्र भी थे उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए थे ते मुणिय छत्तर लोकां सर्गैर भावयन एसदम दौहित्र संन कथित स्तव णवत श्रद्धानस्य सद्य पाप हर परिदुर जी इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया इस प्रकार मैंने तुम्हें करदम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये में ज दुहिते सोलशा बल लोचना ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली सोलह कन्याएं उत्पन्न की त्रयोदशा धर्माय तथईका मग्नय विभो पितृभ्य एकका युक्तेभ्यों भवायका भगवान दक्ष ने उनमें से तेरह धर्म को एक अग्नि को एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितीक्षा ही मूर्ति धर्मस्य से श्रद्धा य्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा ततीक्षा रे और मूर्ति ये धर्म की पत्नियाँ थी पत्निया है श्रद्धा सुत शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दयाम शांति सुखम मदम तुष्टि स्मय पुष्टि रसूयत इनमें से श्रद्धा ने शुभ मैत्री ने प्रसाद दया ने अभय शांति ने सुख तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया योगम क्रियोन्नतिदर्पम बुद्धि मेधास्मृतिमक्षा तो क्षेम ह्री प्रश्रिय सुत क्रिया ने योग उन्नति ने दर्प बुद्धि ने अर्थ मेधा ने स्मृति तितीक्षा ने क्षेम और ही हि लज्जा ने विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नरनावृषि समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया योर्जन्मो विश्व अभ्यनंद सुनिर्वृतम मनांसी ककुभो प्रसेदो प्रसेदो इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की उस समय लोगों के मन दिशाएं वायु नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई दिव्यवाद्यंतुर्णी पेतु कुसुम वृष्ट मुनिस्तुषुस्तुष्ठा जगुर्गंधर्व किन्नरा आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे गंधर्व और किन्नर गाने लगे नित्यंत स्म श्रीओदेव्य आसी परम मंगल ब्रह्मादय सर्वे उपतस्थोरभ अपसनाएं नाचने लगी इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे देवा उचु यो मिरचितजयात्मनी दम केव तत्प्रति क्षण क्षणा पुरुषाय देवताओं ने कहा जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है सोयम स्थिति व्यतिपाजेष्टान सत्वेन न सुरगणानुमे तत्व केमलम क्षिपता रविंदम जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाते उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसीलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नोचा नीचा दिखाने वाले हैं हमारी ओर निहारे एवं सुरगणात भगवंतो अभीष्टो लब्धावलोको दुरर्चितौ गंधमादनमारे विदुर जी प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की तदनंतर भगवान नरनारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए ताम वै भगवत हरे रंसा विहागतौ भारव्यय चुव कृष्णौ जदकूरूद्व भगवान श्री हरि के अंशभूत में नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यद भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं स्वाहा स्वाहाभिमाना आत्मजात्री नी जनता पावकम पवम च शुचि चुतभोजनम अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अग्नि के ही अभिमानी पावक अवमान और सूची ये तीन पुत्र उत्पन्न किए ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं तेभ्योने समिंश पंच चोन पंचा कम पितृ पिता महे इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए यही अपने तीन पिता और एक पितामह को साथ लेकर उनचास अग्नि कहलाए कर्मणि कर्मी नाम ब्रह्मवादि आग्नेष्टो यज्ञ निरूपयते वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन उनचास अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टिया करते हैं वे यही हैं अग्निस्वात्ता बहिर्षद सोम्या पितर आज्यपा साग्नजो नग्न यस्तो तम पत्नी दाक्षायणी सदा। अग्निस्वात् बर्षद सोमप और आज्यप ये पितर हैं इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है तेभ्यो दधार कन् वयुना धारिणी स्वधा उभे ते, ते ब्रह्मवादि ज्ञान विज्ञान पारे इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की दो कन्याएं हुई वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई भवश्य पत्नी तू सती भव्रता आत्मन सज समुत्रम न लेभे गुणशीलता महादेव जी की पत्नी सती थी वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ। स्व भवाजा नाग से ऋषा अप्रौत्मनात्मान अजहाद्योगुता क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिवजी के प्रतिकूल आचरण किया था इसलिए सती ने युवा युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था इस श्रीमदभागवते महापुराणे पारमसा सहितायाम चतुषस्कंधे विदुर मैत्रेय संवादे प्रथम